डॉक्टर शर्मा जी के द्वारा बताए गए प्राथमिक उपचार के बारे में हम जानेंगे प्राथमिक उपचार है क्या चीज़ इसका उपयोग हम लोग कैसे कर सकते हैं और बहुत सारे अच्छे उदाहरण देते हुए प्राथमिक उपचार का सही उपयोग कैसे हम कर सकते हैं या उसका किस तरह से इमरजेंसी में हम लोग दूसरे की मदद कर सकते हैं और एक व्यक्ति का समय पर अगर हम प्राथमिक उपचार कर सकते हैं और उसको सही जगह पर पहुँचाते हैं तो उसकी जान भी बचा सकते हैं तो ऐसा एक बहुत ही अहम काम है प्राथमिक उपचार तो इसको सीखना समझना बहुत जरूरी है तो इन सभी गतिविधियों के बारे में बताने वाले हैं डॉक्टर शर्मा जी तो चलिए सुनते हैं प्राथमिक उपचार है क्या और इसको कैसे कर सकते हैं आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कते रहो प्राथमिक चिकित्सा हम जिस लंबी यात्रा के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए है वो है प्राथमिक उपचार पर विमर्श प्राथमिक उपचार अपने आप में ही अपने आप को वर्णित करता है वो सहयोग वह सहायता वो चिकित्सा वो, वो उपचार जो आप सर्वप्रथम प्रदान करते हैं अंतर सिर्फ यह है कि ये प्रदान करने का कारण है कि हम जीवन को नष्ट न होने दें जीवन को विकृत न होने दें क्योंकि जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि ब्रह्मांड में सबसे सुंदर स्थान पृथ्वी है क्योंकि पृथ्वी पर जीवन है जीवन को बचाना जीवन को संभाले रखना हमारा परम कर्तव्य है और प्राथमिक उपचार आपको इसी आग्रह से प्रेरित करता है कि आप जब भी जीवन खतरे में हो उसे बचाएं, उसको सुरक्षित करें उसको विकृत होने से रोकें। और यह स्थिति कब उत्पन्न हो सकती है जब कोई ऐसी अप्रिय जघन्य नुकसानदायक घटना या दुर्घटना घटे किंतु तो आप ये प्रश्न कर सकते हैं डॉक्टर शर्मा ये तो आपका काम है हॉस्पिटल का काम है नर्सों का और कंपाउंडर का, का काम है आप हमें इसमें क्यों खींचते हैं फिर तो आप लोग क्या करेंगे एक सीमा तक आप सही भी हैं और गलत भी हैं कि हम सर्वव्यापी नहीं है हमारे भाई बंधु हमारे साथीगण किसी विशेष स्थान पर रहते हैं उस विशेष स्थान पर हो सकता है वो घटना दुर्घटना ना घटे हो सकता है वो घटना दुर्घटना ऐसे स्थान पे घटे जहां आप उपस्थित हो सो इससे यह अर्थ निकलता है निष्कर्ष निकलता है कि प्राथमिक उपचार देना प्रदान करना सबका कर्तव्य है कोई भी व्यक्ति इससे अलग नहीं हो सकता वंचित नहीं हो सकता भारमुक्त नहीं हो सकता दायित्व मुक्त नहीं हो सकता हर सबल नागरिक का यह दायित्व है भलई हो सशक्त हो अशक्त हो उन सब को अपना यह दायित्व वहन करना हो और यह सिर्फ जीवन बचाने की बात नहीं है इसका एक और महत्व है आपका स्वयं का आत्मबल बढ़ता है इसको जानने के बाद इसके प्रयास करने के बाद इसका अभ्यास करने के बाद आपकी एक दक्षता बढ़ती है और सबसे बड़ी बात किसी भी आपत्तकालन में आपत्तकाल स्थिति में आपकी प्रतिक्रिया सटीक हो जाती है आगे बढ़ने के पहले मैं आप सबका ध्यान आकर्षण करूंगा हाल के धूमि कंपन को और सुनामी को जापान में उनसे हमें आगे बढ़ने के पहले कुछ सीखना चाहिए जापान के नागरिकों ने एक बहुत ही अच्छी प्रस्तुति की उन्होंने कुछ तत्व बहुत ही स्पष्ट रूप से बताए अपने व्यवहार से आप सब टीवी देखते हैं आपने कुछ चीज लक्ष्य की होगी वो लोग शांत थे इतनी महानतव विभिषिकाई इतनी महानतव विभिषिकाई तीन मिनटों के अंदर उस पूरे स्थान को तहस नहस कर गई किंतु यह प्रमाणित है कि कोई भी अशांत नहीं हुआ कोई भी विचलित नहीं हुआ कोई भी असंतुलित ना हुआ सबने अनुशासन निभाया सबने सहयोग दिया और सब तटस्थ रहे यहां तक कि मीडिया ने आपने देखा होगा कोई भी भड़काने वाली बात नहीं की हमारे यहां होता मैं यही दोष बार बार नहीं दे रहा हमें सुधरना चाहिए हमारे जब बंबई में हुआ था खबर से ज्यादा उत्तेजना थी लूट मार थी आपको जान के आश्चर्य होगा कि जापान में जैसे ही बिजली गुल हुई खरीददार जो खरीदार था उसने उस सामग्री को उसी स्थान पर पुनः रख दिया कहने का है कि हमें सबको शांत धीर गंभीर अनुशासित नागरिक बनना होगा और इसके लिए हमें जैसे मैंने सभा प्रारंभ होने के पूर्व आप सबसे अनुरोध किया था कि इसका हम लोग हर हफ्ते अभ्यास करेंगे इस अभ्यास में आप लोग कुछ नए शब्द सीखेंगे उन शब्दों को आप अपने मस्तिष्क में रखें उन्हें हम पुनः पुनः छूते रहेंगे और आगे बढ़ने के साथ साथ समय आने पर उनका प्रदर्शन भी आपको दिखाएंगे और आपसे भी करवाएंगे तो वो आपके जीवनचर्या का अंग बन जाएगा घटना दुर्घटना कहीं पर भी हो सकती है आप कहीं पर भी उपस्थित हो सकते हैं समुद्र के तट पर पहाड़ों पर कारखानों में खेतों में खलियानों में पर्यटक स्थलों में पाठशालाओं में घर में मॉल में सड़क पर सोने में कोलाहल में आप कहीं पर भी उपस्थित हो सकते हैं और वहां घटना दुर्घटना घट गट सकती है ये घटनाएं ये दुर्घटनाएं आपको ऐसे में इस करके नहीं आती है ईमेल करके नहीं बताती हैं, चिट्ठी नहीं देती हैं, तार नहीं देती हैं, फोन नहीं करती हैं, बस हो जाती है और तब आपकी सक्रियता आपका चौकन्नापन, आपकी प्रतिभा ये सब काम में आते हैं और वो क्या करते हैं वो जीवन को गौरवान्वित करते हैं क्योंकि वो जीवन की रक्षा करते हैं इसलिए हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कुछ हम शब्द प्रकट करते जाएंगे जिनको धीरे धीरे हम वर्णित करते जाएंगे परिभाषित करते जाएंगे और जिस पड़ाव पर हमें मौका मिलेगा हम उसको प्रदर्शित भी करेंगे किंतु अंत पर्यंत हम आपको आपके सारे प्रश्नों को समाधान के साथ उत्तर देने का प्रयास करेंगे किंतु हमारा अनुकूल यही रहेगा कि सब करने के पश्चात आप सब लोग कृपया इसको इस तरह से गहन कर लें, गहन कर लें आत्मसात कर लें कि आप लौटने के पश्चात जहां पर भी हो जब जरूरत पड़े आप एक जीवन को बचा सके कुछ हमने सहज बिंब बनाए हैं संकेत बनाए हैं शब्द बनाए हैं हम चाहेंगे कि आस्ते आस्ते उनको आप अपनी शब्दावली में वर्णावली में अपने विचारों में गुमफित कर लीजिए आगे बढ़ने के पहले मैं चाहूंगा कि आप चार बी अंग्रेजी के बी को हर हरदम याद रखें चार अंग्रेजी के बी अंग्रेजी का बी जो अक्षर है ब्रीदिंग बी फॉर ब्रीदिंग बी बी बीटिंग बी फॉर बीटिंग ब्रीडिंग B for ब्रीडिंग bending. B Be for bending. आइए एक एक लेते हैं B for breathing, अर्थात सांस जिस व्यक्ति को भी आप छूए वो होश में हो या बेहोश हो अगर होश में है तो निश्चित रूप से सांस चल रहा है किंतु हो आता है हो सकता है कि सांस लड़खड़ा के चल रहा हो और जो बेहोश है जो अचेत है वो तो आपको सतर्कता से ध्यानपूर्वक तटस्थता से देखना होगा कि उसका सांस चल रहा है या नहीं बी मतलब धड़कन कि धड़कन चल रही है या नहीं और चल रही है तो ठीक चल रही है कि नहीं कहीं बहुत ही मंद गति तो नहीं है कहीं बहुत द्रुद गति तो नहीं है लड़खड़ा के तो नहीं चल रही है टक, डुबडुक डुबुक डुबुक पता नहीं कैसे चल रही है ब्लीडिंग होश में हो चाहे बेहोश में हो व्यक्ति आपको यह देखना होगा कि कहीं से खून तो नहीं बह रहा जहां से खून बह रहा है उसकी तरफ आपको विशेष ध्यान देना होगा और अंत में एक शब्द प्रयोग किया हमने बैंडिंग कहीं टूटा मुड़ा तो कुछ नहीं है कुछ गाड़ी से टक्कर हुई आदमी का पांव टूट गया गर्दन मुड़ गई आप देख रहे हैं कि गर्दन पीछे दिख रही है उसकी बटन सामने है नहीं इसका ध्यान रखिए तो हम इन चार भी को हरदम याद रखेंगे ब्रीदिंग बीटिंग ब्लीडिंग एंड बेंडिंग और जब भी इस देख लेंगे तो अपनी उंगलियों में अंग्रेजी वर्णमाला के पहले तीन अक्षर हरदम उंगलियों पर रखेंगे ए बी सी ए बी सी एयर वायु का जो मार्ग है कहीं अवरुद्ध तो नहीं है एयर ब्रीदिंग बी फॉर ब्रीदिंग सांस चल रहा है कि नहीं सी फॉर सर्कुलेशन रक्त संचार हो रहा है कि नहीं चार बी को सामने रखते हुए एबीसी को खोजते रहेंगे चार बी की रोशनी में एबीसी की खोज निरंतर रहेगी ध्यान रहेगा उन पर और हम आगे बढ़ेंगे हम ये सारे प्रयास जैसे आप बताया आपको मैंने सशक्त और निशक्त हर व्यक्ति के लिए कर रहे हैं इसलिए सशक्त और निशक्त दोनों का ही दायित्व है कि वो हर व्यक्ति के लिए सीखें और करें हम एक एक स्थिति को विस्तार से जांचेंगे जांच कर समझेंगे समझ कर सीखेंगे सीखेंगे याद रखेंगे तो घर जाके अभ्यास करेंगे स्थिति बहुत होती है जितनी अधिक से अधिक स्थिति हम इस सत्र में पार कर सकेंगे छू सकेंगे ले सकेंगे हम करेंगे हम आपसे भी पूछेंगे क्योंकि ये जो सत्र है ये सीखने और सिखाने का है जानने और जताने का है ये एक तरफा मार्ग नहीं है ये दो तरफा मार्ग है वे लेन है यहां पे वन वे ट्रैफिक का साइन नहीं लगा हुआ है अपनी तरफ से जो मैं आज तक समझ सका हूं वो स्थितियां आपसे बांटूंगा उसके बाद अगर कोई छूट जाए बहने बताएंगी भाई बताएंगे क्योंकि ये स्थिति कहीं भी हो सकती है रसोई घर में हो सकती है हवाई जहाज में हो सकती है स्विमिंग पूल में हो सकती है चोर वार के तट पे हो सकती है घर के गुसलखाने में हो सकती है ड्राइंग रूम में हो सकती है बगीचे में हो सकती है मॉल में हो सकती है हमारे वरांडे में हो सकती है सिनेमा घर में हो सकती है इनके थिएटर में हो सकती है रास्ते पे हो सकती है छत पे हो सकती है कहीं पे हो सकती है सशक्त के साथ निशत के साथ इसलिए हम सब का दायित्व है इसको जाने और इसका उपयोग करें बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शर्मा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि इमरजेंसी या कोई भी आफत जो है बोलकर नहीं आता और कहीं भी आ सकता है ये एकदम सही बात है और हम सभी इसके अनुभवी हैं तो हमें इन सारी चीजों को अच्छी तरह से ध्यान देना है समझना है सीखना है जितना हम सीखेंगे उतना ही अच्छा हम कर पाएंगे तो चलिए अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक उसके बाद फिर से हम डॉक्टर शर्मा जी को आगे सुनेंगे प्राथमिक उपचार किस तरह किया जाता है आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 90.4 एफएम, सुनते रहो मुस्कराते रहो आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो 90.4 सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ग्रामवासियों मेरा गांव मेरा अंचल इस कार्यक्रम में और एक विशेष सीरीज हम लोग चला रहे हैं एक विशेष बातें जो है आपको बता रहे है इस कार्यक्रम के माध्यम ऐसी प्राथमिक चिकित्सा जी हाँ प्राथमिक चिकित्सा है क्या चीज़ इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से स्पष्टीकरण आप डॉक्टर शर्मा जी के द्वारा अभी अभी सुने हैं और आगे हम लोग अभी सुनेंगे कि जैसे कई बार होता है कि प्राथमिक उपचार में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो भी आपके आसपास घटती है उसमें आपको सचेत रहना है अलर्ट रहना है और जितना आपके पास ज्ञान है उसका सही और सुंदर तरीके से यूज़ करना है तो आइए सुनते हैं फिर से एक बार डॉक्टर शर्मा जी को शौक के साथ साथ आप हो सकता है उसको झटके आ रहे हो और झटके बिना शौक के भी आ सकते हैं जिसको हम है अपनी भाषा में कहते हैं एपिलेप्सी आपने देखा होगा आपने घर में देखा होगा किसी का हिस्टीरिया नहीं आप कृपया हिस्टीरिया को अलग रखिए इसको एपिलेप्सी बोलते हैं हिस्टीरिया एक, एक मन विकार है पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं निर्घे बोलते हैं क्या बोलते हैं किंतु हिस्ट्रिया नहीं है तो आगे दें आपको जब आए हैं खामो खान यूनानी दार्शनिक औरत को दोष देते थे यह हम पुरुषों की आदत है सब दोष नंद घोष जो दोष होता है परिवार में औरत को दे दो मां को दे दो बहन को दे दो पत्नी को दे दो ऐसा नहीं है हिस्ट्रॉस का मतलब होता है गर्भाशय यून भाषा में हिस्ट्रॉस मतलब गर्भाशय उससे जो कुछ भी जुड़ा वो हिस्टीरिया है तो उन्हें ये पता था या सोचते थे कि क्योंकि औरत ऐसे ज्यादा करती है दांत भीज लेती है झटके लगाती है घर में बार बार में बेहोश हो जाती है डॉक्टर को बुलाना पड़ता है क्योंकि उसके गर्भाशय है, है और तो सब पुरुष के भी है तो उसके कारण होता है भाव पड़ा हम लोगों को नहीं साबित तो औरत आदमी दोनों को भी होता है खाली औरतों का दोष नहीं है आदमी भी उतनी नाटक करता है कम करता है टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है वाला चौ जाते साहब दिल्ली चलो वो बेहोश हो गया जाके देखते हैं हिस्टीरिया है अपन हिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं पूरे शरीर का हिलना डुलना जिसको हम सहज भाषा में मिर्गी कहते हैं अंग्रेजी में एपिलेप्सी कहते हैं जब भी ऐसा हो कृपा कर अपनी भादुई मत दिखाइए अगर उसके हाथ हिल रहे हैं उसको पकड़ के रोकिए मत वो टूट जाएगा क्योंकि उस समय इस ताकत से वो हिलते हैं कि उसमें अगर दांत ऐसे भिजते हैं उसके अंदर अगर मैंने देखा है अपने अनुभव में अपने हॉस्पिटल में काम करते हुए कि नर्स ने उसकी गलती से दांत के अंदर स्टील की चम्मच डाल दी चम्मच टूट गई स्टील की चम्मच टूट गई आपका क्या करना है उसको हाथ पांव मारने दीजिए वो मारने उसको पता नहीं क्या कर रहा है वो मरीज को नहीं पता है उस महिला को नहीं पता वो क्या कर रही है उसको तो आप एक बगल घुमा दीजिए उसके जितने कपड़े कड़े पहने हुए हैं उनको ढीला कर दीजिए उसकी मर्यादा रखते हुए उसको बाएं तरफ या दाई तरफ घुमा दीजिए जिससे कि अगर वो उल्टी करे तो वो उल्टी उसके मुंह में न रहे उसके पेट में न जाए उसके फेफड़ों में न जाए और अपनी ही उल्टी में वो डूब न जाए और कुछ क्षणों में वो मुर्गी रुक जाएगी आपको विचलित होने की भी जरूरी और जो आपने पहले क्या अरे भाई कोई है वही प्रक्रिया फिर करेंगे आप अगर आपके पास नंबर है तो नंबर का इस्तेमाल करेंगे दोस्त के पास है दोस्त को बुलाएंगे डॉक्टर के पास है डॉक्टर को बुलाएंगे नर्स को बुलाएंगे कंपाउंडर को बुलाएंगे और उस व्यक्ति को सही हाथों में सौंपेंगे पांच काम कौन से नहीं करेंगे इसके साथ उसको अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे यानी नहीं मेरी जिम्मेदारी नहीं यार होगा मरेगा नहीं थात्या। मरे तो हम सब जिम्मेदार नागरिक है हमारे साथ भी हो सकता है हमारे प्रेम के साथ भी हो सकता है तब हमें फिर ये शिकायत करने का अधिकार नहीं होगा कि हर किसी ने कुछ नहीं किया नहीं हम करेंगे ऐसा भी हो सकता है आप नक्की पे घूम रहे हैं और एक महिला गिर गई अर्थात पानी में डूब गई अगर आपको तैरना आता है तभी आप भादुरी दिखाईगा भी डूब जाएंगे किंतु आप वहां से बैठकर बहुत कुछ कर सकते हैं चिल्ला सकते हैं गला फाड़ फाड़ कर जब गुस्से में घर में चला जाओ तो वहां पे भी चिल्ला सकते हैं आप, आप चिल्ला सकते हैं जोर जोर से चिल्ला सकते हैं ठीक है ना अरे भले उसका नाम ही जानते हो अगर आप पास रस्सी है तो रस्सी पेड़ सकते हैं अगर आप में दम्बर डंडा है या डाली है उस पेट तोड़ सकते हैं वैसे मैं पेट तोड़ने देता नहीं किसी को जेल कर देता हूं और इसीलिए मैंने 10 साल तक लड़ाई लड़ी माउंट आबू को इको सेंसिटिव नोटिफाइड करवाने के लिए आज मैं राहत में हूं कि चाहे मेरी जान खतरे भी थी मुझे गालीबकी माफिया ने कुछ भी किया अंतर्यंत यह सुंदर भूमि बच गई 50 साल में इसका गौरव लौट आएगा मैं नहीं रहूंगा देखने के लिए आप भी नहीं रहेंगे किंतु मुझे इस बात का संतोष है परितोष है कि एक बार फिर यहां पर हवा में खुशबुओं के घुघरू बनेंगे आराम से तेंदुए घूमेंगे भालू घूमेंगे बंदर घूमेंगे गिलहरी घूमेगी, टिटहरी घूमेगी तो आप पेड़ की डाली तब तोड़ सकते हैं मुझे कोई विरोध नहीं होगा आपत्ति नहीं होगी किंतु आप भागेंगे नहीं वहां से उसे आप अकेला नहीं छोड़ेंगे जो पहला अपना जो है गीता का वचन कि जो आप नहीं करेंगे उसमें पहले आप छोड़कर भागेंगे नहीं इतफाक से अगर वो आ जाता है आपके हाथ में आप तैराक भी हैं तो आप जानते हैं उसे कैसे लाना चाहिए उसके सर को ऊपर करकर वो वैसे होगा उसको बगल में डालकर तैरते हुए किनारे पर ले आएंगे किनारे पर लाकर उसे आप सीधा लेटाएंगे और जैसे आपने देखा है उसकी छाती को पेट को दबाएंगे उसके पानी से मुंह अगर वो बेहोश हो गया है बी बी बी बी ब्ली ब्लीडिंग बेंडिंग सांस नहीं चल रही है तो उसको मुंह से सांस देंगे उसको हम सीपीआर बोलते हैं जब बोल चुके हैं अगर दिल रुक गया है तो उसको छाती पर दबाव देंगे वो हम सिखाएंगे आपको सीपीआर करेंगे और हर हालत में कोशिश करेंगे कि उसको वापस लौटा लाए और अधिकतर आप जीतेंगे और तब तक आपने चिल्पॉप मचा दी है कोलाहल मचा दिया है हल्ला मचा दिया है कोई ना कोई सहायता आएगी बिजली का झटका लग सकता है जिसको आप शॉक कहते हैं उसमें हमारा शॉक भी हो सकता है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप वेरी गुड सबसे बढ़िया गाय अगर आपके पास स्विच है आप जानते स्विच का बिजली बंद कर देंगे उसको छोएंगे नहीं आप उसको गीले हाथों से नंगे हाथों से सूखे हाथों से छोएंगे नहीं उसको आप भी चिपक जाएंगे उसके आप सबसे पहले बिजली बंद करेंगे और कोई भी लकड़ी का टुकड़ा हो उसको लगाकर उसको धक्का दिलवाएंगे हटाएंगे करेंगे अगर वो शॉक में चला गया जो हमने बताया तो उसको वो सब प्रक्रिया देखेंगे ब्रीदिंग बीटिंग ब्लीडिंग बेंडिंग और एबीसी जांच करेंगे तुरंत जरूरत पड़ेगी सीपीआर देंगे हम आगे इसकी चर्चा करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शर्मा जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया कि किस तरह के शॉक्स होते हैं और वो आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताया काफी लोगों के मन में कुछ और बातें होती हैं तो ये अच्छा हुआ कि सामने वाले ने पूछ लिया शॉक यह अलग चीज है हिस्ट्रे अलग चीज है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताया थैंक यू सो मच आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट तो श्रोता आज के लिए इतना ही कल फिर से हम इसी चीज को आगे सुनेंगे ब्रीथिंग क्या है ब्रीथिंग कैसे देना है शॉक क्या है वो भी और भी बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में हम सुनेंगे डॉक्टर शर्मा जी के द्वारा डॉक्टर शर्मा जी प्राथमिक उपचार की पूरी विधियां बताने वाले हैं इस सीरीज में तो आप अवश्य सुनिएगा इस बात को जो जो बातें आपको अच्छी लगती है उसको जरूर नोट करे क्योंकि नोट करने से वो आप एक बार रिमाइंड कर लेंगे अपने पास तो वो ज्यादा समय तक आपके पास रहेगी क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है वैसे देखा जाए तो प्राथमिक उपचार शब्द बहुत छोटा लगता होगा या फिर ये हमारे काम का नहीं है नर्स या कंपाउंडर कर सकता है ऐसे आप सोच रहे होंगे नहीं इंसिडेंट या घटना जब घटनी है तो वहां पर जो मौजूद है वही जो है देवता बन सकता है इसीलिए बहुत जरूरी है प्राथमिक उपचार बहुत ही इम्पॉर्टेंट कार्य हो सकता है आपके द्वारा समय पड़ने पर आप इसको कर सकते हैं तो आप किसी की जान जरूर बचा सकते हैं तो चलिए और भी बहुत सारी बातें हम कल सुनेंगे डॉक्टर शर्मा से आज के लिए बस इतना ही आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन नाइनटी प्वाइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो